फिर मनुष्य किसके लिए क्या धारण करके क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे चलती हुई भूमि यज्ञ सामग्री को उत्पन्न करती है वैसे ही बड़े-बड़े शूर वीर विद्वानों के लिए अन्नधि पदार्थ और अस्त्र शस्त्र समूह तथा उनकी विद्या की निरंतर उन्नति करो ऐसा होने से न सहने योग्य शत्रुओं को सहने और पराजय करने को सामर्थ्य उत्पन्न होता है यह जानो फिर किसके तुल्य कैसे शूरवीर सिद्ध करने चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे राजा आदि जनो जैसे यज्ञ के बीच वर्तमान लपट शीघ्र ही अंतरिक्ष को जाती है वैसे शिक्षा के बीच वर्तमान जन शीघ्र विजय के लिए जा सकते हैं जैसे जुहुओं से अग्नि प्रदीप्त की जाती है वैसे शिक्षा और सत्कार से वीरों की सेना को प्रदीप्त करना चाहिए जैसे अग्नि की लपटें और शब्द होते हैं वैसे ही तुम्हारी सेना के प्रकाश और शब्द बहुत हों फिर मनुष्यों को किनके साथ कैसा जन राज्य का अधिकारी करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् उत्पोमा अलंकार है जो मनुष्य मेघ के समान उन्नत करने प्रजा के पालने जल के समान पुष्ट करने वाले पवित्र आशय युक्त तेजस्वी और मनोहर बल के बढ़ाने वाले हैं उनके साथ यदि राजा राज्य शिक्षा करे तो कहीं भी पराजय और अपकीर्ति न हो इस सुक्त में पवनों के गुणों के समान विद्वानों और वीरों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 6 छठवां सुक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ अब 11 ऋचा वाले 67वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में मनुष्यों का किनका सत्कार करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो विद्या और उत्तमशील आदि गुणों से श्रेष्ठ अधर्म से निवृत्त कर धर्म के बीच प्रवृत्त कराने वाले अध्यापन और उपदेश से सूर्य के समान उत्तम बुद्धि के प्रकाश करने वाले हों उन्हीं का सदा सत्कार करो भावार्थ हे मनुष्यों जिनके संग से हमको उत्तम बुद्धि और घर प्राप्त होते हैं उनको सदैव मानो फिर कौन निरंतर सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों तुम अध्यापक और उपदेशकों को सदा सत्कार से बुलाकर उनका सत्कार कर विद्या और सत्योपदेश को संसार के बीच विस्तारो हे अध्यापक और उपदेशकों तुम प्रयत्न से माता और पिता के समान मनुष्यों को उत्तम शिक्षा देकर विद्यावान सर्वोपकार करने वालों को सिद्ध करो फिर सब मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो कुलिन जिनका महान पक्ष विद्वान माता-पिता से उत्पन्न हुए उत्तम शिक्षा युक्त महाशय माता के तुल्य मनुष्यों पर कृपा करते वा पढ़ाने और उपदेश करने से सब पर उपकार करते तथा दुष्टों को रोकते हुए विद्वान होते हैं उन्हीं की सेवा संग उन्हीं से उपदेश और विद्या पढ़ना निरंतर करो फिर मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ वे ही आप्त विद्वान जन जिनका पढ़ना उपदेश और संग शीघ्र सफल होता है जिनके संग से हिंसा आदि दोष रहित विद्वान होकर पक्षपात को छोड़ सब प्राणियों को अपने आत्मा के तुल्य सुख देते हैं फिर कौन यहां संघ करने योग्य और सुख के बढ़ाने वाले हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो अध्यापक और उपदेशक प्रतिदिन सूर्य के समान विद्या व्यवहार को सम्यक प्रकाशित कर राज्य धन और आयु को बढ़ाते सबको सुख की धारणा करते जिनको प्राप्त होकर सब जन विद्वान होते हैं उनका संग निरंतर करो फिर कौन किसके समान मेधावी विद्यार्थियों को धारण करते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे समान गुण कर्म स्वभाव रूप स्त्री पुरुष अत्यंत प्रीति से विवाह कर कभी विरोध नहीं करते हैं वैसे ही विद्वान जन और विद्यार्थी जन विद्वेश नहीं करते हैं ऐसे प्रेम के साथ वर्तमान सब सदैव आनंदित होते हैं फिर किनके संग से विद्वान हो इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिनकी उत्तेजना से तुम लोग विद्या को प्राप्त हो वो वा उपदेश ग्रहण करो उनका धन्यवाद आदि से निरंतर सत्कार करो जिनके संग से मनुष्य सत्य आचरण वाले उत्तम ज्ञाता होते हैं वे ही महाशय हैं कौन विद्वानों के प्रिय व अप्रिय होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य अध्यापक और उपदेशकों का अप्रिय आचरण नहीं करते हैं वे सक्त पुत्रों के समान होते हैं जो अप्रिय का आचरण करते हैं वे शत्रुओं के तुल्य होते हैं फिर कौन तिरस्कार करने योग्य और सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ राजा और राजजनों को और प्रजास्थ विद्वानों को भी कौन विद्वान अच्छी शिक्षा देने योग्य हैं जो निष्कपटता से अपनी शक्ति के अनुकूल पढ़ाने से विद्या प्रचार न करें और जो प्रीत के साथ विद्याओं को पाकर सर्वत्र प्रचार करते हैं वे ही सदा सत्कार करने योग्य हैं फिर कौन विद्वान होते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे अध्यापक और उपदेशकों जो विद्यार्थी जन तुम्हारे काम को अपने काम के समान जानते हैं वे ही दीर्घ आयु वाले प्रशंसित विद्यायुक्त धार्मिक परोपकारी होते हैं इस सुक्त में प्राण और उदान के समान अध्यापक और उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 66वां सुक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ अब 11 ऋचा वाले 68वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों को अच्छे प्रकार कौन पढ़ाने चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे पढ़ाने और उपदेश करने वालों जो आप लोगों के सुख के लिए प्रयत्न करते हुए पुरुषार्थी प्रीतिमान शीघ्रकारी वर्तमान हैं उन पवित्र जितेंद्रिय धार्मिक विद्यार्थियों को निरंतर सत्य का उपदेश करो फिर कौन यहां राजजन उत्तम और सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो सत्य न्याय से प्रजा का पालन करने में प्रयत्न करते हुए सब प्रकार की विद्या और सर्वोत्तम सेनाओं से युक्त दुष्टों की हिंसा से श्रेष्ठ धनाध्य और वीर पुरुषों की रक्षा करने वाले हों वे धन्यवाद के योग्य हैं फिर वे कैसे हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो सभा सेना पत्य सूर्य और वायू के समान प्रजा के पालने वाले उत्तम जनों से दुस्तों को निवारने वाले मेगों के समान प्रजा जनों को कामनाओं से पूरित करते हैं वे सबसे सत्कार करने योग्य हैं फिर वे किनके साथ क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् रूपक उपमा अलंकार है हे राजन जो विद्या धर्म और विनय से बढ़ते हैं उन उद्यमियों के साथ इन प्रजाजनों की पालना करो फिर राज सेना जन क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य वर्षा कराकर और वायु प्राण धारण कराकर यह दोनों सब प्राणियों को निर्भय करते हैं वैसे जो संग्राम के बीच अच्छे प्रकार सम्मुख हैं उनसे पाए हुए धन का यथावत् विभाग कर 16वां भाग भृत्ियों के लिए देते हैं तथा वहां संग्राम से जो योद्धा जा पे उनके लिए उससे 16वां भाग देते हैं वे ही विजयी होकर आपस में प्रसन्न होते हैं फिर राजा जन क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे सभा सेनाधीशों जो तुम लोग उत्तम बुद्धि और अतुल लक्ष्मी को हम लोगों में धरो तो हम लोग सदैव विजयी होकर विजय राज्य और ऐश्वर्य को बढ़ावें फिर कौन राजा योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो सूर्य के समान प्रतापी पवन के समान बलवान विद्यावान के समान नम्रता और शूर वीरों की रक्षा करने वाले हों वे सर्वत्र शीघ्र शत्रुओं को जीत के यशस्वी होकर धनवान होते हैं